पार्ट का शीर्षिक है तेंदुए की खबर मुंबई 12 मार्च मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुच गया इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चड़ता चालक डर कर भाग गया देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया 9 बजे जाकर पुलिस फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुंचे सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की पर वह टस से मस ना हुआ हारकर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदूए के बच्चे को लगाई बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेट कर जीप में बोरी वली पार्क ले जाया गया आख खुलने पर उसने अपने आपको एक पिंजरे में पाया तेंदुए की खबर अभी आपने सुना यह कार्यक्रम विषय संयोजन डॉ मंजुला माथुर पाठ समन्वय डॉ लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार